आध्यात्म रामायण बालकांडक्ता हि कर्णपत्र नुपुरा दुकूल परिसंवेता वस्त्र व्यंजित स्तनी वे मुक्ता हर कर्णफूल और झमझमाते हुए पायदेब आदि आभूषणों से विभूषित थी तथा तो शरीर में अति उत्तम साड़ी पहने हुए थी जिसमें से उनके पीन पयोधर झलक रहे थे रामस्ोपरि निक्षिप्य स्मान मुदम ततो तुमदिरे सर्वे राजस्वलंकृत नम्रता पूर्वक मुस्कुराते हुए वह जयमाला रामचंद्र जी के ऊपर डालकर प्रसन्न हुई उस समय श्री रामचंद्र जी के सर्वालंकार विभूषित भुवनमोहन रूप को झरोखे में से देखकर समस्त रानियां अति आनंदित हुई गवाक्षरभ्यो दृष्टालोक विमोहनम ततो ब्रवीण मुनि राजा सर्वशास्त्रिशारद फिर सर्वशास्त्रज्ञ महाराज जनक ने मुनिवर विश्वामित्र जी से कहा भू कौशिक मुनिश्रेष्ठ पत्रम प्रेषय सत्वरम राजा दशरथ शीघ्र आगछत तू सपुत्रक विवाहां कदार सहमंत्रि तथेति प्रेश दूतांतरित विक्रमान मुनिवर कौशिक जी आप तुरंत ही महाराज दशरथ के पास पत्र भेजिए वे कुमारों के विवाहोत्सव के लिए शीघ्र ही पुत्र महिषियों और मंत्रियों के साथ यहाँ पधारे तब विस्मा मित्र जी ने बहुत अच्छा कह शीघ्रगामी दूतों को भेजा हे ते गाजशार्दूलम राम श्रेयो नवेदयन शुत्वा राम कृतम राजा हर्षे न महता प्लुत दूतों ने जाकर राजशार्दूल दशरथ से राम का कुशल छेम कहा उनसे रामचंद्र जी के अद्भुत कृत्य का वृत्तांत सुनकर महाराज परमानंद में डूब गए मिथिला मिथिलामनाथाया त्वरिया मंत्रिण गु मिथिला सर्वे गजास्व रथ फिर आपने मिथिलापुरी को चलने के लिए शीघ्रता करते हुए मंत्रियों से कहा हाथी घोड़े रथ और पदातियों के सहित सब लोग मिथिलापुरी को चलो रन मे शीघ्र ग्छा्यद्मा माचि वशिष्ठस्वग्र तो जा सदारग्नि राम सदा मुनिमे गुरुः एवं प्रस्थाप्य सकल राजपुल रत मह साध आ्व आगत राघव शुवा राजकुल प्रत्यु जनक सदानंद योजया पूज्य पूजया मात सच्युत मेरा रथ भी तुरंत ले आओ देरी न करो मैं भी आज ही चलूँगा अग्नियों के और अरुंधति के सहित मेरे गुरु मुनिश्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी राम की माताओं को लेकर सबसे आगे चले इस प्रकार सब का कुछ कराकर एक विशाल रथ पर आरूढ़ हो राजर्षि दशरथ जी बड़े दलबल के सहित पूर्वक मिथिलापुरी को चले रकुल तिलक दशरथ जी को आए हुए सुन महाराज जनक हर्षपूर्वक पुरोहित सतानंद जी को ले उन्हें लेने गए और उन पूजनीय राजा का यथोचित रीति से सत्कार कर पूजन किया कि समस्तो लक्ष्मणे नाचो वंदे चरण पिता तथोश्रेष्ठो दशरथो रामम वचनमब्रवीत लक्ष्मण के सहित राम जी ने पिता के चरणों में प्रणाम किया तब राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर राम से कहा दिष्टा पशा तेरा मुखम फुल्लांबुजोपम मुनेर अनुग्रह सम्पन्न मम शोभनम आज बड़े भाग्य से मैं तुम्हारा विकसित कमल के समान मुख दिख रहा हूँ मुनिवर के अनुग्रह से सब प्रकार मेरा कल्याण ही हुआ घ्रयमुर्धाण च पुनः पुनः पुन हर्षेन महतावेष्टो गतो ग ऐसा कह वे उन्हें पुनः पुनः हृदय से लगा और उनका मस्तक सुंग अत्यंत हर्ष से मानो ब्रह्मानंद में डूब गए ततो जनक राज मंदिर सन्निवेश शोभने सर्वोगा सदार सत सुखी तंतंतर महाराज जनक ने उन्हें रानियों और राजकुमारों के सहित समस्त भोग सामग्रियों से पूर्ण एक परम सुंदर महल में सुखपूर्वक ठहराया